आज बीस 20 दिसंबर दो हज़ार अठारह गुरुवार का दिवस है और हरिहिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम ईश्वर प्रति पढ़ रहे हैं और ईश्वर प्रति पढ़ने के क्रम में उसका तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जैसा कि हम सब जानते हैं चार अध्याय हैं इसमें ज्ञानाधिकार क्रियाधिकार आगम अधिकार और तत्व संग्रह अधिकार ऐसे तीसरा अध्याय जो आगम अधिकार है आगम अधिकार का मुख्य विषय वस्तु है जो शास्त्र सम्मत ज्ञान जो काश्मीर शोर दर्शन का जो शास्त्र सम्मत ज्ञान है उसे तीसरे अध्याय में सम्मिलित किया गया जो पहले दो अध्याय में परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की क्या पहचान है वो हमको बताई गई थी अब इस विषय में शास्त्र सम्मत ज्ञान जो हम तीसरा अध्याय है उसको पढ़ रहे हैं इसको इससे समझें कि इसमें मूलभूत बातें दी गई हैं जो आरंभिक ज्ञान के लिए जरूरी है यहां पर ऐसा बताते हैं कि हम शिव दर्शन में 36 तत्वों को मान्यता देते हैं तत्व क्या है इसको भी अपन ठीक से समझ लें कि शिव अकेला ही संसार है अकेला ही ब्रह्मांड है वो अकेला ही सब कुछ है तब जब संसार को न रचा गया था तो शिव के सिवा और कुछ भी नहीं था वो अकेला तत्व था, था उसने अपने से ये संसार प्रकट किया यानी अपने अस्तित्व से संसार का अस्तित्व दिया और ये बात सभी हम भी समझते हैं कि अस्तित्व से ही अस्तित्व मिल सकता है जीवन से ही जीवन आता है आज हम कभी यह नहीं देखते कि पत्थर से जीव पैदा हो गया वरन जीवन से ही जीवन आता है अस्तित्व से ही अस्तित्व आता है इसलिए संसार का अस्तित्व भी परम अस्तित्व से आया है और उसी परम अस्तित्व का नाम है शिव उसने जब संसार को बनाने की प्रक्रिया में अपने आप का विमर्श किया तो यह पाया कि मैं संसार बनाने में सक्षम हूं इस विमर्श का नाम ही जो अंतर्दृष्टि का और अपनी शक्ति के आकलन का नाम ही शक्ति है उसी का नाम दुर्गा है माता है आद्या है काली है वही उसकी शक्ति है जो वो अंतर्मुखी होकर अपने भीतर पाता है जैसे अगर हमको ये काम कहा जाए कि इस टेबल को बाहर रखना है तो आदमी कहता चलो हट जाओ मैं सब कर दूंगा ये मेरे को संभव है ये कब बोलता है वो वो अपने अंदर देखता है कि मुझ में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि ये काम मैं कर सकता हूँ तब तो वो बोलता है मैं कर दूँगा और जब वो करने के लिए हाँ बोलता है उस समय उसे एक आनंद का एहसास होता है क्यों होता है क्योंकि उसमें एक कार्य जो उसको सौंपा गया है उसको करने की क्षमता है परमेश्वर को कोई काम नहीं सौंपा गया लेकिन उसने जब अंतर्मुखी हो देखा तो ये पाया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो विचारता हूँ वो करने की क्षमता दिखाई देती है मैं सोचा चलो इससे आगे ये करूँ तो वो भी करने की क्षमता दिखाई देती है जब सोचो ये करूँ तो वो भी करने की क्षमता दिखाई देती है इसलिए क्योंकि उसका कोई विरोध था ही नहीं तो समस्त क्षमताओं को जिनको हम आज शक्ति के रूप में कहते हैं या माँ के रूप में जानते हैं उन समस्त क्षमताओं सम, को देख के वो आनंद से भर जाता है क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है वो विरोध हो भी नहीं सकता जब वो अकेला हो तो विरोध कौन करेगा और समस्त शक्तियां उसी के अपने पास इसलिए वो आनंद से भर जाता इसलिए परमेश्वर का मूल स्वरूप क्या है आनंद वो आनंद से परिपूर्ण है और योगी जो उस स्तर पर पहुंच जाता है उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती वह असीमा आनंद से भरा होता है तो शिव और शक्ति ये दो अभिन्न अस्तित्व है शिव अस्तित्व का नाम है तो शक्ति उस अस्तित्व का बहिर्मुखी स्वरूप है प्रकृति को बनाने के लिए संसार को जन्म देने के लिए जब वो अंतर्मुखी होकर शक्ति को देखता है वही शक्ति बहिर्मुख के संसार को बनाती है इसलिए संसार को हम शक्ति का रूप कह सकते और ये बात वैज्ञानिक आधार पर सत्य है कि किसी भी वस्तु को पदार्थ को लें तो वो शक्ति का ही स्वरूप है ये वैज्ञानिक सत्य वो एनर्जी है पदार्थ को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है समस्त पदार्थ ऊर्जा का संगठनित रूप है तो जो 36 तत्व हैं परमेश्वर शिव के अवतरण अवतरण से मतलब है जैसे अगर आप यहाँ से बद्रीनाथ जाएंगे तो बोलेंगे हम पहले आगरा गए दिल्ली गए हरिद्वार गए ऋषिकेश गए जोशीमठ गए फिर वहाँ से हम आगरा वहाँ से बद्रीनाथ पहुँचें ये हमारा आरोहण है और जब वहाँ से नीचे उतरेंगे तो यही विपरीत क्रम में मिलेंगे हमको कि वहाँ से चलेंगे हम जोशीमठ आ, आ जाएंगे फिर वहाँ से ऋषिकेश आ जाएंगे फिर हरिद्वार आ जाएंगे फिर वहाँ से दिल्ली आ जाएंगे फिर आगरा आ जाएंगे इस तरह हम अवरोहण करेंगे यही स्थिति शिव जब संसार को बनाता है तो अवतरण करता है अपने स्तर को नीचे लाता है क्योंकि जो वो पूर्णता के स्तर पर था, था जहाँ वो अपने आप अप में परिपूर्ण है जहाँ उसको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उसकी तृप्ति में कोई ग्रहण नहीं है और ना उसकी क्षमताओं में कोई कमी है उस स्थिति से वो उस स्थिति में आता है जहाँ वो अधूरा हो जाता है जैसे आप मैं या ये पत्थर का बना हुआ मकान ये सब शिव हैं लेकिन इनमें और शिव में जो फर्क है वो है क्षमताओं का आपके पास भी क्षमता है लेकिन शिव से बहुत कम आपके पास भी ज्ञान है शिव से बहुत कम आपके पास भी तृप्ति है कुछ बातों को लेकर आप तृप्त हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बातों को लेकर आप अतृप्त हैं इसलिए परमेश्वर और आपके बीच में जो फर्क हैं वो पांच फर्क हैं वो पांच फर्क भी तत्व हैं इसलिए शिव जब नीचे उतरता चला जाता है तो जो मुकाम आते हैं उन मुकामों का नाम है तत्व यानी शिव सबसे पहले अंतर्मुखी होता है तो उसे अपनी शक्ति दिखाई देती है ये दूसरा तत्व है लेकिन इन दोनों में एक भेद सिर्फ समझने के लिए अगर हम कहें कि एक पहलवान और उसकी ताकत तो हम उसको अलग नहीं कर सकते दीपक और ज्योति को अलग नहीं कर सकते ऐसे ही शिव और शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते हम समझने के लिए कह सकते हैं कि वो शिव और यह शिव की शक्ति अन्यथा समझने के अलावा दोनों में कोई फर्क नहीं है अब इसके आगे के जो बाकी के चौंतीस तत्व तो हैं शिव और शक्ति ये पूर्ण तत्व तो हैं ये निरपेक्ष रूप से शुद्ध तत्व तो हैं यहाँ पर अब तक कोई अशुद्धि नहीं आई अभी हमें समझ लें अशुद्धि किसको बोलते हैं जब संसार और मैं ये दो शब्द अलग हो जाते हैं उसको अशुद्धि बोलते हैं जैसे आज मैं बोलूँगा तो मैं अपने आप को ही शरीर के भीतर मैं समझूंगा और मेरे बाहर संसार उसमें मेरे संसार में आप भी आ गए ये आश्रम भी आ गया ये गांव भी आ गया ये सूरज चंद्रमा भी आ गए पर इन सबको मैं अपने से अलग अस्तित्व तो समझता हूँ इसलिए ये अशुद्ध ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान क्या है कि सूरज और चंद्रमा तुम हो या मैं हों या ये पत्थर का मकान सब कुछ का स्रोत एक है सब कुछ का आरंभ शिव से है क्योंकि और कुछ अस्तित्व देने लायक कुछ है ही नहीं एक ही से अस्तित्व आपने भी पाया एक ही से अस्तित्व मैंने भी पाया एक उसी से अस्तित्व इस धरती ने भी पाया उसी से चांद सितारे भी बने तो हमारा आपस में अभेद का रिश्ता है उस अभेद को जानना उसका बोध हो जाना और उस बोध में जीवन जीना इसी का नाम है शुद्ध ज्ञान तो आप हम समझे कि वो कौन कौन से मुकाम हैं जिन मुकामों से उतरते हुए परमेश्वर शिव इस संसार को अंततः रच देते हैं और उसको किस तरीके से चलाते हैं मेंटेन करते हैं यानी उसकी स्थिति बनाए रखते हैं और फिर अंततः वो अपने आप में इसको वापस समेट लेते हैं जैसे हम छतरी खोलते हैं और फिर छतरी को वापस बंद कर देते हैं कि बरसात हो गई काम खत्म हो गया हम छतरी को वापस बंद कर देते इस तरीके से वो परमेश्वर इस संसार का विकास करता है और संसार को अपने से ही बनाता है अपने अस्तित्व से संसार को अस्तित्व देता है और उस संसार के अस्तित्व को वापस अपने स्वयं में समाल लेता है यह सृष्टिक्रम कहलाता और इस सृष्टिक्रम में एक क्रम वो होता है जो जिस क्रम में हम बैठे हैं जो स्थिति वाला स्थिति है ना जो सृष्टि को वो चला रहा है तो जब सृष्टि चलती है तो माया प्रभावी होती है इन्फोर्समेंट में होती है माया अपने क्षेत्र में होती है जब उसके कारण हम लोग अपने अस्तित्व को जानने से वंचित रह जाते हम अपने सत्य अस्तित्व को नहीं जान पाते और ना हम आसपास के संसार के अस्तित्व को जान पाते हम उस अस्तित्व से दूर कर दिए जाते हैं हम सत्य से दूर कर दिए जाते हैं तो अब हम उनको इन्यूमरेट करते हैं उनको गिनते हैं शिव अस्तित्व का नाम है सर्वोत्तम अस्तित्व का नाम है सर्वोत्तम शुद्धता का नाम है और उसकी शक्ति का नाम है मां या पार्वती या जो भी नाम दें हम आद्या तो शिव और शक्ति अभिन्न है ये दो प्रथम तत्व कहलाते इसके बाद तीन तत्व वो हैं जिनको हम शुद्ध तत्व बोलते जिनमें क्रमशः शुद्धता कम होती चली जाती और अशुद्धता बढ़ती चली जाती लेकिन फिर भी शुद्धता इसलिए तीन तत्वों को शुद्ध कहा जाता है कि उसमें पूर्ण ज्ञान अब तक भी है अब हम इस चीज को समझ लें कि जैसे अपन ने बद्यनाथ वाला उदाहरण लिया था अब अगर आप ध्यान करें योग करें और अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि ये समझने तक या शिवो अहम ये जानने तक अपने आप का स्तर उठाते चले जाएं अपनी चेतना के स्तर उठाते चले जाएं तो किन किन मुकामों का हमको सामना पड़ेगा रास्ते में क्या क्या मुकाम आएंगे ये वही मुकाम आएंगे जिन मुकामों से शिव ने ये संसार रचा है तो जिन जिन स्तरों से वो उतर उतरा है उसी स्तर से हम आरोहण कर सकते हैं इसलिए योगी का रास्ता परमेश्वर से एकदम उल्टा है परमेश्वर नीचे उतर के संसार बनाता है योगी इस संसार से ऊपर चढ़ के शिव तक चला जाता है इसलिए उसका रास्ता वही है जो शिव के अवतरण का रास्ता है और इस रास्ते को समझने के पीछे ये रहस्य है कि हम इस रास्ते को जानकर हम अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमको किस दिशा से आगे बढ़ना है क्योंकि हमारी अगर दिशा सही है तो ये जीवन या और जीवन या उसके बाद जीवन या कोई कहीं जीवन के बाद भी हम अपना लक्ष्य को पालेंगे उसमें कोई अधूरेपन की कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर हमारी दिशा गलत है तो फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा ही भटकते चले जाएंगे इसलिए शिव जिन जिन स्तरों से होके नीचे उतरा योगी उन उन स्तरों पर आरोहण करते हुए विपरीत क्रम से परमेश्वर तक पहुंच जाए तो तीन शुद्ध ज्ञान के स्तर हैं इसके बाद जिसको हम कहते हैं सदाशिव ईश्वर और सदविद्या या शुद्ध विद्या अब उस स्तर पर अगर योगी पहुंच जाता है जैसे मान लो सदविद्या के स्तर पर पहुंच गया योगी तो वो कैसा दुनिया को कैसे देखता है उसके अंदर की भावना क्या होती है उसका विमर्श क्या होता है वो जब अंदर झाँकता है तो क्या होता है संसार को देखता है तो क्या होता है वो कैसा महसूस करता है उसका विमर्श कैसा होता है जैसे एक आपका विमर्श है मेरा विमर्श है अगर मेरा विमर्श कहूँ तो मैं कहूँगा मैं अपनी उम्र बता दूँगा अपना ज्ञान झाड़ दूंगा मैं बता दूंगा मेरी डिग्री क्या है मेरा मकान कितना बड़ा है मैं कौन से गांव का रहने वाला हूँ कौन से देश का रहने वाला हूँ ये मेरा अपना सांसारिक परिचय दे दूँगा ये मेरा अपना क्या है विमर्श है जो मैं अपने बारे में जानता हूँ उसको विमर्श कहते हैं कि जो मैं अपने आप को किस रूप में जानता हूँ वो मेरा विमर्श है तो मैं अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में जानता हूँ उसकी उम्र के बारे में जानता हूँ उसके गांव के बारे में जानता हूँ उसके ज्ञान के बारे में संसारिक ज्ञान के बारे में जानता हूँ ये मेरा विमर्श है तो उस व्यक्ति का क्या विमर्श होगा जो सदविद्या तक पहुँच गया सदविद्या से ऊपर ईश्वर है और ईश्वर के ऊपर सदाशिव हैं और सदाशिव के बाद में शिव और शक्ति हैं तो जो व्यक्ति या योगी सद्विद्या तक पहुँच गया उसको हम विद्देश्वर कहते हैं या फिर मंत्र कहते हैं उस व्यक्ति का विमर्श है उसका एक नाम रखा है विद्येश्वर यानी वो सद्विद्या को जानता है विद्येश्वर कहलाता है या उसको हम मंत्र कहते हैं उस स्तर पर उसका विमर्श ये होता है ये संसार मुझसे अलग है लेकिन ये संसार मुझसे अभिन्न है ये दोनों बातें बराबर से जानता है वो जानता है कि संसार मुझसे अलग जुदा दिखाई दे रहा है मेरे को मुझसे अलग दिखाई दे रहा है लेकिन मुझ में और मेरे संसार में पूर्ण अभेद है वो जब अंतर्मुखी होता है तो उसे सारा संसार दिखाई देता है ये ध्यान से समझना इस बात को कितनी महत्वपूर्ण है कि जब वो अंतर्मुखी होता है तो उसको सारा संसार दिखाई देता है और जब बहिर्मुखी होता है तो उसको शिव दिखाई देता है सारे संसार उसको शिव दिखाई देता है और अंतर्मुखी होता है तो उसको भीतर संसार दिखाई देता है ये उस योगी का स्तर है जो सदविद्या तक पहुँच गया वो तो जानता है कि सारा संसार अंदर से निकला वो जब जैसे ही अंतर्मुखी होता है उसको संसार दिखाई देता है और जैसे ही वो संसार को देखता है उसको शिव दिखाई देता है उसको खुद का अस्तित्व दिखाई देता है खुद की चेतना का विकास दिखाई देता है इसलिए उसके दोनों तरफ के ज्ञान बड़े विशिष्ट हैं वो अंदर भी पूर्ण ज्ञानी है बाहर भी पूर्ण ज्ञानी है और उसकी दृष्टि पूर्ण शुद्ध है वो जानता है कि बाहर क्या है संसार है जो मेरा ही विकास है और भीतर क्या है मेरी चेतना है जिससे संसार है इसलिए वो भीतर संसार और बाहर शिव को देखता है इस तरह से वो दोनों तरफ बराबरी से ज्ञानी हैं एक तरह से इस स्तर को ऋषि जन कहते हैं कि बड़ा विशिष्ट स्तर है ये शिव शिव की एक ही कामना थी कि अधूरेपन से पूर्णता कैसे दिखाई देती ये वो इस तरह है जहाँ शिव एक आनंद लेता है संसार का भी और अपने अभिन्नता का क्योंकि हम भी शिव हैं लेकिन हम वो शिवत्ता करता के आनंद से दूर हो गए इसलिए दूर हो गए क्योंकि हम पूरे माया के में से अच्छा आच्छादित हो गए और शिव पूर्ण आनंद में है लेकिन वो माया के आनंद से दूर हो गया वो अधूरेपन के ज्ञान से दूर हो गया लेकिन सद्विद्या का ये विद्याश्वर का वो स्तर है जहां पर वो शिव वाला आनंद भी लेता है और संसार वाला आनंद भी लेता है इसके लिए कहते हैं कि वो कड़ी है वो जंक्शन है ट्रांजिशनल फेस है जहां से परमेश्वर माया में प्रवेश करता है इसके ऊपर वो शुद्ध विद्या है तो सबसे पहला है शिवशक्ति उसके बाद है सदाशिव का स्तर तीसरा स्तर सदाशिव का है तो सदाशिव के स्तर पर वो देखता है और कहता है कि अहम इदम मैं ही हूँ जो अब संसार के रूप में प्रकट हो सकता हूँ यानी उसको अपने भीतर संसार दिखाई बाहर तो संसार अभी है ही नहीं उसको बाहर संसार दिखाई देता है नहीं भीतर संसार दिखाई देता है क्यों? कि जैसे ही शिव ने इच्छा की कि मैं संसार बनाऊँ वो सदाशि हो जाता है शिव से सदाशि हो जाता है और सदाशिव स्तर पर वो जानता है कि मेरे भीतर एक संसार पनप रहा है मेरे भीतर जैसे संसार एक माँ के गर्भ में अभी और वो जानता है कि ये संसार अंदर विकसित हो रहा है लेकिन वो जानता है कि ये मैं ही हूँ अहम इदम ये सब कुछ जो मेरे भीतर है वो मैं ही हूँ मतलब इदंता यानी धिसनेस ये अभी तक पैदा नहीं हुई जिसको कहूँ कि यह उंगली बताऊँ कि ये वो किसको उंगली बताएगा उसके खुद के से वो कुछ नहीं इसलिए वो कहेगा मैं ही हूँ उसके अगला स्तर है ईश्वर का स्तर ईश्वर के स्तर पर संसार स्पष्ट हो जाता है कि संसार ऐसा बनेगा और उस संसार के स्तर पर उसकी अहंता यानी उस स्तर पर जो आ जाता है विद्यश्वर से बढ़ उसको मंत्रेश्वर कहते हैं उस स्तर पर ईश्वर के स्तर पर जो ईश्वर का स्तर सदविद्या से ऊपर है तो उस स्तर पर उसका जो अहसास होता है उसका जो अनुभव होता है वो है इदम अहम अब उसको इदंता यानी दिखाई देने लग गई कि संसार विकसित होने लग गया उसका प्रसव होने लग गया लेकिन वो फिर भी जानता है ये सब कुछ मैं ही विकसित हो रहा हूं मेरा ही विकास संसार के रूप में हो रहा है अभी वो गर्भ में था संसार तो सदाशिव स्तर था जब कहता अहम इदम मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं अब वो इदम शुरू हो गया संसार अस्तित्व में आने लगा लेकिन वो फिर भी बोलता है कि इदम ये सब कुछ मैं ही हूं अब तक मेरा कोई ज्ञान में किसी तरह का ग्रहण नहीं लगा उससे निचले स्तर पर जब आते हैं तो सदविद्या है जिसको विद्येश्वर का स्तर कहते हैं जब संसार बन गया और वो जानता है कि संसार शिव ही है और जब अंतर्मुखी होता तो जानता है शिव ही संसार है इसलिए उन दोनों के अभेद को जानता है इसलिए एक बड़े विशिष्ट आनंद से वो सराबोर होता है कि उसके पास संसार का आनंद भी है और परमेश्वर का आनंद भी उन दोनों आनंदों को एक साथ वो अपने में समाहित करके रखता है तो उस स्तर को बोलते हैं विद्येश्वर या मंत्र उससे ऊपर ईश्वर के स्तर को बोलते हैं मंत्रेश्वर और उससे ऊपर के स्तर को यानी कि सदाशिव के स्तर पर जो व्यक्ति होता है या योगी होता है उसके स्तर को बोलते हैं मंत्र महेश्वर और सबसे ऊपर महेश्वर है महेश्वर का स्तर जहाँ शिव और शक्ति हैं और कुछ भी नहीं तो महेश्वर महेश्वर से नीचे उतर के जब वो सदाशिवे स्तर पर आता है तो उसको मंत्र कहते हैं या मंत्र से नीचे उतर के जब वो ईश्वर के स्तर पर आता है तो उसको हम मंत्रेश्वर कहते हैं और उससे भी नीचे वो सद विद्या के स्तर पर आता है तो उसको विद्यश्वर या मंत्र कहते हैं यहां तक किसी भी तरह से माया का कोई प्रभाव नहीं माया इसके नीचे अब तक हम सब माया के ऊपर हैं इसलिए सर्वशुद्ध तत्व तो, तो शिव शक्ति हैं लेकिन उसके बाद में सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या जो तीन स्तर हैं जिनको हम मंत्र महेश्वर मंत्रेश्वर और मंत्र कहते हैं ये तीनों स्तर इन तीनों को मिला विद्या का स्तर कहा जाता है विद्या का स्तर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ज्ञान परिपूर्ण है अभी हम अज्ञान का कोई अंश भी यहां पैदा नहीं हुआ है यानी ज्ञान में ग्रहण नहीं लगा है अब हम समझेंगे आगे अज्ञान क्या है और क्यों आया लेकिन यहाँ पर शुद्ध ज्ञान है तीनों स्तरों पर शिवशक्ति में तो ज्ञान और अज्ञान की कोई बात ही नहीं है वो सभी का स्रोत है सदाशिव अपने भीतर समाये हुए संसार को ईश्वर संसार को अपने सभी देखता है और सदविद्या का स्तर विकसित संसार को शिव के रूप में देखता है और स्वयं को अपने भीतर संसार को विकसित होते देखता है इसलिए उसको दोनों तरफ सत्य दिखाई देता है ये पांच स्तरों में से जो तीन स्तर है सदाशिव ईशोर और शुद्ध विद्या के इन तीन स्तरों को सम्मिलित रूप से विद्या का स्तर कहते हैं और यह विद्या का स्तर एक तरफ परमेश्वर और एक तरफ संसार के बीच का पुल है क्योंकि इसके बाद जब शिव और नीचे उतरता है तो जब और नीचे उतरता है तो सबसे पहले माया का कोहरा होता है जब वो माया को स्वयं अपनी शक्ति से बनाता है माया का मतलब होता है भ्रम ए इल्यूज़न जो है वो दिखाई नहीं देता वो जो दिखता है वो है नहीं भ्रम उसी को बोलते हैं जैसे हमको मृग मरीची का दिखाई देती है कभी हम कार से जा रहे होते हैं और कभी बहुत भयंकर जून मई की धूप होती है तो सड़क पे पानी दिखाई देता दूर से ये क्या है इल्यूज़न है जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको पानी और आगे दिखाई देता है ऐसा ही रेगिस्तान में भी होता है कि हमको सड़क पर पानी दिखाई देता जबकि पानी होता नहीं तो ये भ्रम का भ्रम को हम इल्यूजन कहते हैं और ये भ्रम जब हमारी दृष्टि में बस जाता है हमारे विमर्श में जड़ जमा लेता है जब हम अपने आप को पहचानने में गलती करने लगते हैं शिव अपने आप को जानता है शक्ति को तोलता है सदाशिव जानता है कि मैं मेरे भीतर संसार है ईश्वर जानता है कि संसार में ही हूँ सदविद्या में विद्यश्वर जानता है कि ये सब कुछ शिव है और ये मेरे भीतर संसार है यहाँ तक ज्ञान में कोई ग्रहण नहीं है लेकिन ज्ञान में जब ग्रहण लगता है तो उसी का नाम है अज्ञान और अज्ञान का मतलब अज्ञान और ऋषि एक शब्द को एक जैसा मानते अज्ञान और मोह मोह का मतलब होता है हम कुछ को अपना और कुछ को पराया समझते ये तभी संभव है जब मन में हृदय में निगाह में भेद हो जब दो चीजें एक ही हों तो फिर कौन सी मेरी कौन सी पढ़ाई होगी जब मेरी दो आँखें मेरी ही हैं तो मेरे को ये नहीं लग सकता कि ये आँख मेरी अपनी अच्छी है ये वाली आँख को जाने दो ये पराई है हमको दोनों बराबरी से प्रिय हैं दोनों हाथ हमको बराबरी से प्रिय हैं दोनों पैर हमको बराबरी से प्रिय हैं क्योंकि हम इनको मैं की तरह जानते हैं जब हम संसार को मैं की तरह जानेंगे तो फिर कैसा कोई अपना और कौन पराया फिर मोह किस घृणा किससे इसलिए अज्ञान उसको बोलते हैं जहाँ ज्ञान में भ्रम पैदा हो गया पूर्ण ज्ञान में जब भ्रम पैदा हो गया तो उस स्तर को अज्ञान का स्तर बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर अब भ्रम आ गया और यही माया है माया क्या है वेदांत कहता है अनिर्वचनीय है लेकिन शिव ऋषि कहते हैं कि अनिर्वचनीय नहीं है माया परमेश्वर शिव की जो शक्ति है उसी का परिवर्तित रूप है जब वो संसार को बनाता है तो और कोई सी शक्ति तो है नहीं माया शक्ति कहीं और से नहीं आती यहाँ पर शिव दर्शन का वेदांत से मतभेद है वेदांत कहते हैं कि अज्ञान सनातन है जो संसार का कारण है शिव ऋषि कहते हैं कि दो सनातन नहीं हो सकते एक परमेश्वर सनातन और एक अज्ञान भी सनातन तो दो सनातन नहीं हो सकते सनातन एक ही हो सकता है और वो है परमेश्वर और माया उसी ने ही बनाई है क्यों बनाई है ताकि ये संसार की स्थिति बनी रहे आप अगर यहाँ पर बैठे हैं संसार का काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप माया के आधीन हैं आप जानते हो कि मेरे को कल कमाऊंगा नहीं तो पेट कैसे पालूंगा मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसे होगी मेरा मकान कैसे बनाऊँगा इसलिए आपके जो कामनाएँ है, हैं वो भी माया के कारण हैं और आप कुछ करते हो वो भी माया के कारण करते हो लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से माया से मुक्त हो जाओगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे आपको कर, करने की कोई जरूरत ही नहीं है इसलिए माया के बारे में लक्ष्मण जी महाराज का कहना था कि माया हम सीमित जीवों का गौरव है माया त्याज भी है जब हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं लेकिन वो इस संसार का गौरव है हम सीमित लोगों का गौरव है क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये संसार कोलेप्स हो जाता संसार खत्म हो जाता या नहीं इस बिल्डिंग में हम कहें सिर्फ हम ईंट ही ईट भर देते हैं सीमेंट नहीं लगाएंगे तो भड़बड़ा भर के मकान गिर जाएगा क्योंकि उसको बांधने वाला क्या है उसको मेंटेन करने वाला क्या है उसको संसार को स्थिर बनाने वाला क्या है वो है माया जो इस संसार को बना रखती है और माया का रूप क्या है ब्रह्मपूर्ण ज्ञान जैसे ही ज्ञान मिलता है वो व्यक्ति वो योगी संसार से विपरीत दिशा में चला जाता है जैसे ही ज्ञान मिलता है वो इस संसार की दौड़ में परिधियों की दौड़ से हटके वापस के यद्र की तरफ आने लग जाता है वो विरला व्यक्ति इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और जो सामान्यतः हम संसार की दौड़ में शामिल होते चले जाते वो जन्म और पुनर्जन्म जन्म और पुनर्जन्म जरावृद्धि वृद्धावस्था इन सब से बार बार बार बार दुखी होते जाते हम कितने भी सुखी हों सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से या कई कारणों से हम सुखी होते कि हमको बहुत सुख प्राप्त है उसके बावजूद संसार के दुखों से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती हम कितने भी सक्षम हों कई कारणों से सक्षम हो सकते राजनीतिक रूप से सक्षम हो सकते हैं सामाजिक रूप से सक्षम हो सकते हैं। उसके बावजूद हम कई दुखों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते और पूर्ण दुखों से जो मुक्ति है वो मात्र ज्ञान के सिवा नहीं आ सकती जब तक सद ज्ञान सदविद्या आपके हृदय में स्थाई रूप से जगह नहीं बनाती जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक दुखों से मुक्ति नहीं है तो परमेश्वर माया के अंधकार में प्रवेश करता है तो अगला पाँचवा तत्व है उसका नाम ही रखा गया है माया पांचवा तत्व है माया अब वो माया में जैसे प्रवेश करता है तो वो किस तरीके से अपने स्वरूप को भूलता है अब माया को कुछ शक्ति तो देना ही पड़ेगी तभी तो वो सबको भूलवाएगी कि तुम शिव हो तो माया के पास पांच शक्तियाँ दी गई है वो पांच शक्तियाँ भी तत्व कहलाती हैं और हम उनको बोलते हैं कंचुक पाँच कंचुक हैं जो पाँच तत्व हैं उनका नाम है कला विद्या राग काल नियति इनको वैसे अपन उन और अन्य साहित्य में भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर प्रसंग हो चुकी ये बात तत्वज्ञान की इसमें जो चल रही है आगम अधिकार में इसके अंतर्गत भी हमको यही बात समझने की है कि पांच कंचुक है माया के यानी माया तो ब्रह्मपूर्ण अज्ञान का नाम है और वो पाँच कंचुकों के द्वारा आपके शुद्ध ज्ञान को जो आप शिव स्वरूपता है आपकी उसको वो आवृत कर देते कवर कर देते छिपा देते इसलिए ये शिव का एक कर्म है जिसको हम तिरोधान बोलते हैं उस तिरोधान को अंजाम देने वाली कौन है माया वो कैसे देती है वो इस कार्य को वो करती है कला के द्वारा करने की शक्ति सीमित कर देती शिव ने तो संसार बना दिया उसके अंदर जब देखता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ये हाँ ये भी कर सकता हूँ ये हाँ ये भी कर सकता हूँ कि तो उसका अंदर से नहीं आता ही नहीं और जो चाहता है वो कर सकता है क्योंकि करने का कोई विरोध है ही नहीं लेकिन अब उसके पास करने का विरोध है आपके तो ये टेबल उठा दो तो बोला हाँ ठीक है उठा दूंगा आप कहते तो इसको खंभे को तोड़ दो तो कोई आई ये तो नहीं होगा मेरे से ये कैसे तोड़ूंगा मैं मेरी ताकत के बाहर है क्योंकि हम जैसे भी विमर्श करते हैं अंदर से नहीं जवाब आ जाता नहीं ये नहीं कर सकता और कई बार हम दुविधा में होते हैं पता नहीं ये कर पाएंगे अभी कि नहीं कर पाएंगे इसलिए जो दुविधाएँ हैं असमर्थता है इसका नाम है कला ये पहला कंचुक है माया का जिसने शिव से हमको छोटा बना दिया दूसरा है विद्या ये भी एक कंचुक है यहां पर उससे कंफ्यूज नहीं हो वो विद्या का स्तर है ये विद्या है विद्या एक तत्व है जो सांसारिक ज्ञान का नाम है ज्ञान दो तरह का होता है एक ज्ञान जो बाहर इंद्रियों से प्राप्त होता है उसका नाम है विद्या जो क्रमबद्ध ज्ञान है जो हमको इंद्रों से प्राप्त होता है जैसे हमने व्यापार करते सीखा या व्यवसाय करते सीखा या खेती करते सीखी या मरीज़ों को देखते हमने सीखा तो ये सब चीज़ें बाहर से आई हैं और एक एक करके स्तर से सीखी हैं उसमें अनुभव का महत्व है अनुभव बढ़ता चला गया हम उसको बेहतर करते चले गए ये सब का नाम है क्रमबद्ध ज्ञान और ये है सांसारिक ज्ञान ये मिलता है इंद्रियों के द्वारा आँख से मिला कुछ पढ़ा कान से सुना तो समझ में आया कुछ सूँगा कुछ छुआ कुछ चखा इस तरह से हम संसारिक ज्ञान को इकट्ठा करते चले जाते हैं और उसके द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसमें बड़ी अजीब सी स्थिति हम जितना प्राप्त करते हैं फिर कम पड़ जाता है जितना पाते हैं फिर कम पड़ जाता है हम कभी पूर्ण ज्ञानी नहीं हो पाते है। पूर्ण ज्ञानी मात्र से हुए और वो पूर्ण ज्ञान कहाँ से मिलता है अंदर से आता है वो इंद्रियों से मुक्त है तो यहाँ समझने लायक बात आ गई कि माया के ऊपर के स्तर पर जो है शुद्ध विद्या यानी विद्येश्वर उसके ऊपर मंत्रेश्वर और मंत्रमहेश्वर ये इनका ज्ञान मात्र इंटी नॉलेज है यानी अपने अंतर्ज्ञान अंतर, अंतर प्रज्ञा से ज्ञान मिलता है इनको बाहर इंद्रियां नहीं है इनके पास और जो योगी अगर वहाँ पर पहुँच गया विद्येश्वर तो वो आँखों के ज्ञान से महत्व नहीं रखेगा वो आप अंतरात्मा से देखता है अंतरात्मा से सुनता है आपके भीतरी ज्ञान से उसको सत्य ज्ञान का बोध होता है उसका ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर नहीं है इंद्रियां अब उसके लिए मात्र वो देखेगा सांसारिक काम जब तक शरीर है चलाना है उसको तब तक वो ठीक है सड़क देख के चलेगा भोजन देख के खाएगा ये उसको बाकी जीवन निर्वाह करने के लिए इंद्रियों का ज्ञान काम में आएगा लेकिन उसका जो बोध है वो अंदर से पैदा होता है वो बोध कभी बाहर से नहीं आता इसलिए परमेश्वर का ज्ञान कभी भी इंद्रियों से नहीं मिल सकता इंद्रियों से हमको क्या मिलता है परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है परमेश्वर की तरफ बढ़ने की राह दिखाई देती है लेकिन यह क्या है ये वो सूत्र हैं जिन पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन चलना अलग चीज है ये इसीलिए कहते हैं कोई किताबों पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं होता इसलिए कहते हैं किताबों से प्रेरणा मिल सकती है सत्संग से प्रेरणा मिल सकती है हम यहाँ आपके अपन ईश्वर चर्चा करते हैं इससे हमको दिशा निर्देश मिल सकता प्रेरणा मिल सकती लेकिन करना तो हमको अपनी व्यक्तिगत यात्रा है अगर हम नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं होना हम अगर अपनी दृष्टि को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना इसलिए ये अंतर यात्रा है और ये ज्ञान है अंदर से आएगा बाहर से नहीं आएगा बाहर से आने वाला समस्त ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है इंद्रजन्य ज्ञान है सांसारिक ज्ञान है उसका नाम है विद्या ये दूसरा कंचुक है यह नहीं यह कौन सा है आठवां तत्व है शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या माया कला इसके बाद आठवां तत्व है विद्या जो सांसारिक ज्ञान को बोलते हैं जो बाहर से आने वाला ज्ञान है जो सीमित है जो पूर्ण ज्ञान नहीं है तो कला विद्या अब राग राग शिव के स्तर पर राग नाम की चीज इसलिए नहीं हो सकती वो अकेला ही है तो प्रेम किसको करेगा अकेला ही है तो चाहेगा क्या किस चीज की कामना करेगा क्या चाहेगा कि वो मुझे मिल जाए इसलिए वो उसको हम क्या बोलते हैं आपतकाम, यानी किसी भी इच्छा से मुक्त है वो, किसी भी कामना से मुक्त है वह आप कहलाता है लेकिन हम सतत इच्छाधारी हमको ये चाहिए उसके मिलते से हम कहते नहीं हमको ये भी चाहिए और उसके मिलते से हम कहते नहीं हमको ये भी चाहिए हम कभी अपने आप को विश्लेषण करें हम कभी संतुष्ट होते ही नहीं और इसी का नाम है राग जो कभी भी आपको तृप्त नहीं होने देता और तृप्ति दिखती है क्षण भर की और जैसे बिजली कड़कती ऐसी क्षणभर को आदमी तृप्त होता है फिर वापस अतृप्त हो है किसी भी सांसारिक सुख में आप देख क्या भोजन भी करोगे तृप्ति मिलेगी थोड़ी देर बाद फिर इच्छा हो जाएगी कुछ खाने वो भोजन भी कर लिया और किसी ने कहा नहीं बहुत बढ़िया आपके पसंद की मिठाई लाया हो तो भी आप खा लोगे क्योंकि उस वक्त फिर उसकी अतृप्ति महसूस होती है कि खाना ही है वो इसलिए जीवन में तृप्ति मिलती नहीं तीसरा जो है तत्व कंचुक इसका नाम है राग तो कला से हम करने की शक्ति सीमित हो जाती है विद्या से जानने की क्षमता सीमित हो गई और हमको जो ज्ञान मिला वो कौन सा मिला सांसारिक ज्ञान और तीसरा है राग जिससे हम अधूरे हो गए अब उसके आगे है काल काल का मतलब होता है समय टाइम हम समय से बंध गए अब हमको कहते दे कि नहीं चलो जल्दी से बच्चे हो जाओ हम तो कैसे होंगे हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि हम इतने आगे आ चुके हम पीछे जा ही नहीं सकते चलो दस मिनट पहले पीछे चले जाते हैं तो भी नहीं जा सकते एक मिनट पीछे चले जाएं, चलो यहीं खड़े रह जाएं जाएँ तो भी नहीं रुक सकते हमको समय के साथ भागना ही पड़ता है ये हमारी जो मजबूरी है इसका नाम है काल हम समय के साथ ऐसे बन गए हैं कि समय हमारा वैसा हश्र करता है जैसा कि घोड़े के साथ में घोड़ा गाड़ी बंधी हुई दोनों अलग हो ही नहीं पाते और जितना घोड़ा दौड़ता है समय का उतना ही हम मजबूरन उसके पीछे पीछे भागते हम रुक ही नहीं सकते इस तरह कला विद्या राग काल और एक अंतिम कंचुक है उस अंतिम कंचुक का नाम है नियति कला विद्या राग काल हमने समझ लिए। कला से करने की क्षमता सीमित हुई विद्या से जानने की क्षमता सीमित हुई और संसारिक ज्ञान मिला राग से हम अतृप्त तो होते चले गए जैसे कहते हैं ना वासना दुष्पुर है महात्मा बुद्ध ने कहा था यानी इच्छाएं कभी समाप्त होती ही नहीं इसके बाद में अगला काल और अंतिम है नियति पांचवां कंचुक है नियति और नियति का मतलब होता है हम अपने शरीर में कैद हो गए एक आकार में कैद हो गए यानी अंतरिक्ष में हमारी सीमा तय कर दी गई हम तो अन्यथा पूर्ण व्याप्त हैं लेकिन हम में क्या आ गया अव्याप्ति घुस गई जब जो हमारे में व्यापकता थी जो हम कहते हैं कण-कण में शिव हैं तो कण-कण से हटके एक शरीर में रह गया इस अव्याप्ति का नाम है नियति यानी हमें शरीर के अंदर कैद हो गया हम भी कि शरीर से बाहर निकल नहीं सकते जिसको निकलने की छटपटाहट हो जाती है कि मेरे को इस शरीर की कैद में नहीं रहना है वो आध्यात्मिकों की ओर आकर्षित हो जाता वो सोचता है कि मैं शरीर के कैद से बाहर आना क्योंकि जब तक मैं शरीर के कैद में रहूंगा तो शरीर से होने वाले समस्त सुख दुखों का मुझको मजबूरन भोगत करना पड़ेगा और इससे शरीर के बाहर जब मैं आत्म सुख में रहूंगा तो वो सुख किसी भी दुख से पड़े और उसी का नाम है आनंद जो शिव का आनंद था जो हमने शुरू में समझा था आज वह शिव का आनंद आत्मा का आनंद जहां पर कि किसी तरह का उसका विलोम ही नहीं उस आनंद का कोई भी विलोम नहीं है और संसार के किसी भी उच्चतम से उच्चतम आनंद से करोड़ों गुना बड़ा आनंद है वो जिसको हम कह सकते हैं कोटि गुना आनंद उस आनंद की कोई परिभाषा नहीं कर सकते हम उसकी कोई सीमा नहीं दे सकते वो आनंद है आत्मज्ञान का आनंद और उस आनंद को वो योगी जब महसूस करता है तो उसको ऐसा लगता है कि हम गंगा को छोड़ के नाले का पानी नाली का पानी पी रहे थे हम शुद्ध गंगा जल को पीने के बजाय नाली का पानी पी रहे थे तो और उसी में बड़े आनंदित हो रहे थे जब एक छोटा सा एक कीड़ा होता है नाली में रेंगता है तो उसको बड़ा आनंद आता है वो सोचता है इससे ज़्यादा आनंद कहीं ही नहीं उसको लगता है उस कीड़े को कि इस नाली से ज़्यादा तो कहीं आनंद ही नहीं हम भी वैसे ही हैं हमको भी लगता है कि बस ठाकुर जी की कृपा है परमेश्वर की कृपा है देवता की कृपा और उनको कुछ भी कमी नहीं लेकिन हमने जानते कि वो एक बहुत महत्ता आनंद से हम बहुत दूर हैं इसलिए परमेश्वर को अगर हम बाहर ढूंढेंगे तो उस आनंद से वंचित रह जाएंगे जो हमारी आत्मा का आनंद है इसलिए अंतरयात्रा में वो आनंद की समस्त संभावनाएँ छप इसलिए ईश्वर के, के आनंद के लिए हमको अपने भीतर के आनंद को खोजना जरूरी है इसलिए पांच जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं यानी जो पांच कंचुक हैं पाँच पट्टियाँ हमारी आँख पर बंधी हुई हैं कला विद्याग काल नियी ये भ्रम को उत्पन्न कर उसको स्थिर करने के लिए माया की शक्तियाँ हैं अब चूँकि आज का समय थोड़ा से बचा है इसके आगे करपन बाद में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ तक समझ लें कि जो माया है और माया की पांच शक्तियाँ हैं जो हमको अंधेरे में रखती हमको ईश्वरता से दूर कर देती डिविनिटी से दूर कर देती वो जो पाँचों शक्तियाँ हैं ये भी शक्तियाँ हैं इस बात को हम भूल जाते हैं और शक्ति हमारे दुश्मन नहीं हो सकती शक्ति हमारी माँ है वो हमारी दुश्मन कैसे हो सकती हमको कभी कभी लगता है जब मम्मी कड़वी दवा पिलाती है तो एक मम्मी दुश्मन है जब एक थप्पड़ लगाती है पढ़ाई नहीं करने के लिए तो हमको लगता है दुश्मन है ऐसा ही हम कभी अपनी शक्तियों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं वो एक्चुअल में हमारा वास्तविकता में ये माया भी हमारे दुश्मन नहीं है और ये पाँच कंचुक भी हमारे दुश्मन नहीं है हम इन्हीं शक्तियों का उपयोग हमारे उत्थान के लिए ले सकते हम जिन रास्तों से गुजरेंगे उस रास्तों से घृणा करके हम मंजिल पर कैसे पहुंच सकते ये तो हमारी राह है जिस राह से शिव उतरा था उस राह से हमको वापस जाना है तो इसके आगे की बात तो हम इसके आगे के तत्वों तत्व अगली बार पढ़ेंगे लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लें यहाँ पर आज कि हम संसार से घृणा करके संसार के पार नहीं जा सकते इन सीमाओं से घृणा करके सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते दीवारों से घृणा करके कमरे के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमको इनसे ही होके गुजरना है क्योंकि यही हमारा रास्ता है इसलिए संसार से घृणा नहीं करना है संसार से मोहब्बत करना है संसार से भागना नहीं है इस संसार से होके गुजरना है यही शिव दर्शन का मूल मैसेज है कि कभी कभी हम सोचें से भाग जाए संसार से गुफा में जाके छिप जाएं, पहाड़ पर चढ़ के भाग जाएं। शिव दर्शन इसके बिल्कुल खिलाफ है वो कहते हैं कि नहीं आप इस संसार से होके गुजरो परिवार से होके गुजरो, धन दौलत से मकान से गुजरो लेकिन इन सब में ऐसे गुजरो जैसे मान लो आपको जाना है दिल्ली रास्ते में आया आगरा तो आगरा कहीं इतना नहीं माहौल आपको कि आप दिल्ली के पहले ट्रेन में उतर पड़ो इसलिए संसार से भोगना एक बात है और उसमें मोहित हो जाना अलग बात है जो मोहित हो गया वो संसार के चक्र में पड़ गया और जो होके गुजर गया उससे बिना मोहित हुए वो उस रास्ते पे आगे बढ़ गया इसलिए इस रास्ते में एक ही खसलत है कि वो जगह जगह पे मोहित करता है हर स्तर मोह में डालता है और ये मोह का नाम ही माया तो माया आपके दुश्मन नहीं है वो आपको पकड़ के ले जाएगी शिव तक लेकिन हम इस माया के रहस्यों को अगर समझते हैं तो फिर मोहित नहीं होते और जब मोहित नहीं होते तो ये रास्ता दे देती दे है कि आगे बढ़िए जब हम इससे ही मोहित हो जाते हैं तो फिर यही हमारा रास्ता रोक लेते यहीं उतर पड़ी है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम इस सब को जो हमको अपने प्रारब्ध से मिला है धन मिला है तो कोई गलती थोड़ी हो गई क्या सुख मिला है तो कोई गलत थोड़ी हो गया अच्छा शरीर या स्वास्थ्य मिला है तो परमेश्वर का कृपा तो है ही है वो आपका अपना कमाया हुआ धन है अगर आपको बैंक से मिलता है ब्याज तो वो आपका ही धन है जिस पर ब्याज मिला है आप बैंक से कुछ पैसे निकालते हो तो बैंक कृपा थोड़ी करता है ये तो आपका अपना कमाया हुआ धन है जो आपको बैंक दे रहा है ऐसे ही वर्तमान में जो आपके जीवन में सुख शांति है या सौभाग्य है या जो कुछ आपको अपने संसार के जीवन में जो कुछ मिलता है वो आपका अपना कमाया हुआ तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना कि इससे त्याग दें इसको छोड़ दें इसको भाग दें कि उसको फेंक दें है ना? हम कहें सन्यास का मतलब यह है कि उससे मोहित नहीं हो उससे मोहित हुए बगैर हम अगर इस संसार को पार कर जाते हैं तो हम उस रास्ते पे भटकेंगे नहीं आज का तो ये मैसेज है इसके बाद हम इसके आगे के तत्वों को पढ़ेंगे इन छत्तीस तत्वों को पढ़ने का हम इसके अंदर विधान है इसमें आगम अधिकार में तो हम उसको आगे अपने यात्रा को जारी रखेंगे अगली बार से और उसके बाद फिर तत्व संग्रांतिकार आएगा जहाँ पर ये समाप्त हो जाएगी उसके बाद जैसे कि अपने सबकी बातचीत हुई थी हम एक बार कठोपनिषद पढ़ना चाहते हैं समझ तो हम उसका कठोपनिषद को शुरू करेंगे जैसे ही हमारा ये चार पाँच हफ्ते में पूरा होता है उसके बाद गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण